यहां तक कि जब तक गुरुजी यानी कि मकबरे में चोरी करने वाला वो चोर नहीं पकड़ा गया तब तक बेबे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था गुरुजी के पकड़े जाने के बाद भी उस लड़की का असली नाम किसी को पता नहीं चल सका था सभी को उसका नाम सिर्फ बेबे ही पता था विक्रांत को अच्छे से याद था जब वो टॉम्ब मर्डर केस पर काम कर रहा था तब बोरीवली के एक पुल के नीचे मकबरे में पड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की की लाश भी उसे मिली थी उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए विक्रांत ने काफी मेहनत की थी लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था विक्रांत ने उस लड़की की स्केच भी बनवाई थी और पूरे शहर में उसकी पोर्ट्रेट लगवाया था ताकि उसे जानने वाला कोई सामने आ सके लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था हालांकि उस केस पर काम करते वक्त विक्रांत ने बेबे की पोर्ट्रेट को इतनी बार देख लिया था कि उसे आज भी उसका चेहरा अच्छे से याद था इसी वजह से जब विक्रांत ने आज इस लड़की का चेहरा ठीक बेबे से मिलता जुलता हुआ पाया तो फिर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा विक्रांत रात के, सुनसान में से बेबे के फेस वाली लड़की को साथ देर में जब चलती हुई गाड़ी में खिड़कियों से हवा पास हुई तब जाकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई अब विक्रांत थोड़ा अच्छा फील कर रहा था थोड़ी ही देर में उसके शरीर से आ रही बदबू खत्म हो चुकी थी अब विक्रांत यहाँ से निकलकर होटल या सोलन पुलिस स्टेशन जाने के बजाय इस लड़की के पीछे निकल पड़ा था वो किसी भी हालत में बिना इस लड़की से मिले सांस नहीं ले सकता था वो काफी आश्चर्य में पड़ा हुआ था कि आखिर डुप्लीकेट टास्क ने अचानक से ऐसा टास्क क्यों करने के लिए दिया डुप्लीकेट टास्क में एक मर चुकी लड़की की शक्ल से मिलवाने का क्या मकसद है कहीं बेबे आज तक जिंदा तो नहीं है लेकिन अगर वो आज तक जिंदा है तो फिर उसकी उम्र तकरीबन चालीस साल से कम नहीं होगी जबकि वो लड़की बामुश्किल से 20 साल से भी ज्यादा की नहीं रही होगी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़की बेबे की बेटी हो ओह, लेकिन विक्रांत काफी असमंजस में पड़ा हुआ था वो अपने इन सवालों का जवाब जानने के लिए निकल पड़ा था तब उस दौरान जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तो विक्रांत ने उसके बॉडी पर अपना अदृश्य कैमरा लगा दिया था अब वो लड़की कहीं भी भाग कर जाए विक्रांत उसे यहाँ बैठे बैठे ट्रैक कर सकता था उसने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और उसके साथ ही अदृश्य कैमरे को भी स्टार्ट कर दिया। विक्रांत ने तुरंत ही देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ दरअसल उसने ये कैमरा उस लड़की के माथे पर प्लेस करने के बजाय उसके कंधे पर लगा दिया था जिससे कैमरे का व्यू सही नहीं आ रहा था फिर भी थोड़ा ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ की कैमरे के व्यू में दिखाई दे रहा वीडियो काफी तेजी से चल रहा है और ये थोड़ा ब्लर भी नजर आ रहा था इससे विक्रांत को अंदाजा हुआ कि निश्चित तौर पर वो लड़की गाड़ी में बैठी कहीं जा रही थी विक्रांत ने थोड़ा ध्यान से देखा तो पता लगा कि उस लड़की के साथ गाड़ी में कोई और नहीं बैठा हुआ है और वो अकेले ही गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रही थी हालांकि कैमरा कंधे पर फिक्स होने की वजह से ये सही से सीन नहीं दिखा रहा था फिर भी विक्रांत उसके लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था विक्रांत ने बड़े ध्यान से देखा तो समझ आ रहा था कि वो लड़की शहर की तरफ वाली सड़क पर जा रही थी ऐसे में वो भी अपनी गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल पड़ा थोड़ी देर चलने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ कि वो लड़की रास्ते में कहीं रुकी हुई है यहाँ पर उस लड़की ने अपना हाथ उठाकर सिर को खुजलाना शुरू किया जिससे उसके कंधे पर लगे कैमरे के सामने आगे का सीन नजर आने लगा विक्रांत ने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि इस वक्त ये लड़की किसी रेड लाइट पर रुकी हुई है वहाँ पर उसके सामने कोई बहुत बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हुआ था इस बिल को देख विक्रांत को तुरंत ध्यान आ गया की तो उसने भी रास्ते में आते वक्त इस बिल को कहीं देखा था विक्रांत ने तुरंत ही अपनी गाड़ी को उस बिल वाले दिशा में मोड़ दिया वो तेजी से अपनी गाड़ी लेकर इस चौराहे की तरफ बढ़ गया महज दस मिनट के भीतर ही विक्रांत भी ठीक उस चौराहे पर पहुंच गया जहाँ पर बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हुआ था इस बिलबोर्ड पर किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का एडवर्टाइजमेंट पोस्टर लगा हुआ था लेकिन अब तक वो लड़की यहाँ से आगे निकल चुकी थी उस लड़की की गाड़ी शहर के पौष इलाके को पार करती हुई एक आवासीय बस्ती की तरफ बढ़ चुकी थी इस आवासीय कॉलोनी में लाइन से कई सारे घर बने हुए थे लेकिन सभी घर काफी छोटे छोटे और मिडिल क्लास नजर आ रहे थे कुछ घर तो दो मंजिला भी बने हुए थे जिनके दूसरे फ्लोर को टीन शेड की छत देकर बनाया गया था उस लड़की ने अपनी गाड़ी घर के बाहर पार्क किया और फिर वो सीधे ही सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर के फ्लोर पर पहुंच गई वहां पहुंचने के बाद उसने अपने कमरे का लॉक ओपन किया और फिर अंदर पहुंच गई कमरे के भीतर का नजारा देखने के बाद विक्रांत को एहसास हुआ की ये लड़की यहाँ पर अकेले ही रहती है उस लड़की ने कमरे में पहुंचने के तुरंत बाद ही अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए हालांकि विक्रांत को उसका शरीर नहीं दिख रहा था जब वो कपड़े उतारने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा रही थी तभी विक्रांत को एहसास हुआ कि वो अपने कपड़े उतार रही है कपड़े उतारने के बाद सीधे ही वो लड़की बाथरूम की तरफ बढ़ गयी बाथरूम में जाने के बाद उसने तुरंत ही शावर ऑन करके खुद को पानी ऐसी भिगोना शुरू कर दिया था विक्रांत समझ सकता था की अभी भी उस लड़की के शरीर से सुअर के गोबर की बदू आ रही होगी और वो इस वक्त खुद को साफ करके जल्दी से जल्दी इस बदबू को दूर करना चाहती है ऐसे में विक्रांत का अनुमान थावर था कम से, कम से गिरता हुआ पानी नजर आ रहा था लेकिन उसे अभी तक इस लड़की का बदन देखने का सौभाग्य नहीं मिल सका था खैर महज दस मिनट के भीतर ही विक्रांत उस लड़की के घर के सामने पहुंच चुका था अब तक वो लड़की शावर से नहा कर बाहर आ चुकी थी बाथरूम से बाहर आने के बाद आईने के सामने खड़े होकर खुद के बालों को ठीक करने लगी अब जाकर विक्रांत को उस लड़की का चेहरा दिखाई पड़ा उसके आईने के सामने खड़े होने पर उसका चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा था अब तो विक्रांत के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा एक बार फिर से विक्रांत ने इस लड़की का चेहरा बड़े ध्यान से देखा ये वाकई में बिल्कुल उसी मकबरे वाली लाश जैसी लड़की की तरह दिख रही थी यहाँ तक की इस लड़की की शक्ल सूरज से लेकर उसके शरीर का गठन और लंबाई चौड़ाई भी बिल्कुल बेबे की तरह ही थी विक्रांत सोच में पड़ गया भला ऐसा कैसे हो सकता है जो लड़की आज से तकरीबन 20 साल पहले ही मर चुकी थी वो दोबारा कैसे जिंदा हो सकती है क्या यह संभव है विक्रांत इस वक्त उस लड़की के घर के आगे अपनी गाड़ी में बैठकर उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था उसने गाड़ी के पीछे वाली सीट पर रखे हुए दवाओं के ढेर में से एक दवा निकालकर इसका नाम इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया उसने जिस दवा के नाम को इंटरनेट पर सर्च किया था उसका नाम ब्यूटी रोफ एंड नोन था इंटरनेट पर दिखे सर्च रिजल्ट के अनुसार विक्रांत को पता चला कि इस दवा का इस्तेमाल साइकेट्रिक डिसऑर्डर रोग से जूझ रहे रोगियों को दिया जाता है जाहिर है कि ऐसी दवाएं मेंटल हॉस्पिटल के भीतर ही मिलती हैं। इसी वजह से उस लड़की ने इसे मेंटल हॉस्पिटल से चुराने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो इस दवा का करने के आवाली थी वो इस दवा को खुद के लिए चुरा के ले जा रही थी या फिर किसी और के इलाज के लिए